आत्मनो ज्ञान रूपत्व निराश है वेदांत मत आत्म स्वरूप ही है उसे खंडन करने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं कहते सच ज्ञान न तो विज्ञानात्मक आत्मा ज्ञान का अधिकरण है ज्ञान रूप ही नहीं है क्या आधार है आपके कथन करने में क्या कर नहीं दृष्ट और दृष्टि देते कि श्रोताऊ दृष्टि दृष्टिया संबंध प्रतीत है नहीं दृष्टि तो है ना दृष्टु दृष्ट है दृष्टा का जो दृष्टि है उस दृष्टि का विप्रलोप नोप नहीं होता इस श्रुति में दृष्टा और दृष्टि का संबंध प्रतीत हो रहा है इसे मालूम होता है यदि अभेद संबंध नहीं होगा ना सष्टि प्रगत नहीं हो सकता दोनों प्रतिमात होना चाहिए अभेद में दोनों ही तो हो जाएंगे। होना चाहिए अभेद को दिखाने के लिए। राज्या, राज्या का का मतलब संबंध है, है राज्य पुरुष राजा ये आत्मा उसकी दृष्टि मन ज्ञान का विपरिलोप स्वप्न में नहीं होता ये इसका तात्पर्य क्योंकि प्रकरण में जिस प्रकरण में मंत्र आया है वो स्वप्न का प्रकरण नहीं दृष्ट उदृष्ट विप्लोपो विद्य है यह चौथा अध्याय तीसरे ब्राह्मण के तेईसवा कंडिका है चार तीन तेईस और वहां स्वप्न के प्रकरण समझा रहे थे जी स्वप्न के बारे में कह रहे थे उसी दिन में कहा नहीं दृष्ट उदृष्ट दृष्टि विप्लोभ विद्यता मंत्र आया इसमें अर्थ यही दृष्टा जो आत्मा है उसकी दृष्टि जो ज्ञान है उसका प्रलोभ नहीं होता आत्मा की दृष्टि और ज्ञान के बीच में कोई -कोई संबंध है, वो अभिन्न नहीं है अब कोई कह सकता नचा आमनाय प्रत भाई आमनाय से जो प्रतीत है वह भ्रांति है ऐसा भी कोई नहीं कह सकता आमना आमनाय मैंने परिषद हुए इसके द्वारा प्रतीक पदार्थ जो संबंध है और भ्रांति है वास्तव में अभेद है ऐसा कोई कहना अच्छा है तो ऐसा नहीं कह सकते अविशेषात कह दिया अविशेषा क्योंकि प्रभावभूत वेद के द्वारा प्रतिपादित संबंध को अभ्रांत नहीं कह सकते कारण क्या है अविशेषा हितुदिया अविशेषा सामान्य कथन होने से क्योंकि भ्रांत तब कहेंगे ना जब कोई विशेष ज्ञान बाद हो जब कोई दूसरा इसको बाधने वाला हो तब तो इसको हम भ्रांत कहेंगे।, कहेंगे ना जब निजतम उसका उत्पन्न हो जाएगा इधर से द्र, नहीं दृष्टो दृष्ट लोग भी देते हैं इससे उत्पन्न संबंध ज्ञान को हम भ्रांत तब कहेंगे जब इसके विरुद्ध में असंबंध बोध कोई दूसरा कह रही हो ऐसा कथन आगे पीछे नहीं है इसे बाधक कोई विशेषाभाव अविशेषक है, है बाधक अविशेष बाध अविशेष बाध जैसे पहला आपको सामान्य ज्ञान हो गया विशेषाभागम रजतम उसका विशेष तत्व पहले संबंध सामान्य ज्ञान हो गया उसका बाद कोई संबंध निषेधक को कोई ज्ञान हमें दूसरा नहीं उपलब्ध हुआ नच सिद्धार्थ वाच का भाव और यह भी नहीं कह सकता सिद्ध पदार्थ वाचक भाव नहीं होता वेदांत में वेदांती यदि कोई कहे सिद्धार्थ विषय वस्तुओं में वेद कथन करना नहीं चाहता क्योंकि मीमांस गो का एक बहुत बड़ा सिद्धांत जिसको वेदांत यथावत स्वीकार करता है अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ अर्थ संग्रह में कई बार बता चुका हूं अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ कोई भी शब्द हो उसका वास्तविक वाच्यार्थ हम उस चीज को मानेंगे जो अन्य प्रमाणों से ज्ञात ना हो जो अन्य प्रमाणों से ज्ञात ना हो यदि अन्य किसी भी प्रकार से किसी शब्द का कोई अर्थ हमें ज्ञात है तो हम अन्य अर्थ उसमें नहीं ले का रूप स्वीकार नहीं कर अनन लभ्यो ही शबार्थ इस वेद जो है ना करता क्या है जो अन्य प्रमाणों से लब्धि नहीं उसी बातों को कथन करने के लिए है ना और वेद में कुछ ऐसी भी बातें कही गई हैं जो अन्य प्रमाणों से लब्ध है तो समय क्या कहेंगे अनुवाद है वो लोक अनुवाद कर कथन किया अनुवाद क्यों कर रहा है यह सृष्टि का है अनुवाद किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है हमें ब्रह्म बोध कराने के लिए इसे सृष्टि का कथन करने प्रमाण नहीं है उपनिषद तो सृष्टि को कथन करना नहीं चाहते वो तो विद्यमान सृष्टि जो दिखाई दे रहा है सारी दुनिया को उसका अनुवाद कर, कर, कर रहे हैं कार्यकार के माध्यम से ब्रह्म तक पहुंचाने के लिए इसे अनुवादस्तु न प्रमाण अपूर्व प्रधानम जो अनुवाद है वह प्रमाण नहीं होता क्योंकि अन्य प्रमाण से सिद्ध प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाणों से हमें ज्ञात हो चुका है अन्य प्रमाण से ज्ञात है उसके लिए वेद प्रमाण नहीं होता वो अनुवाद कर रहा है इसे अनुवाद कभी प्रमाण नहीं होता और अनिलप जो पदार्थ होंगे वही प्रामाणिक होगा उसके लिए ही वेद आया हुआ है अतः सिद्ध वस्तुओं का कथन करने के लिए अन्य प्रमाणों से सिद्ध पदार्थों का कथन करने के लिए वेद आया नहीं है इसलिए संबंध अन्य प्रमाण से सिद्ध है मेरा ज्ञान अब बोलते हो हाँ? मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं मैंने अपने में ज्ञान के अभाव को देख रहे हो है ना मुझे घटका ज्ञान है अथा अपने में आप घटका ज्ञान को देख रहे हैं मैंने अधिकरण आधार आधे भाव से आप ज्ञान को अपने में होना और न होने का दोनों का अनुभव कर रहे हैं तो अन्य प्रमाण सिद्ध है ना ये इसके लिए इसको कथन करने में दृष्टों दृष्टि पर लोगों मंत्र की जरूरत नहीं है ऐसा वेदांति कहता है इसलिए इस मंत्र से संबंध बोध नहीं हो रहा है अभेद ही बोध होता है ये सिद्धांत वेदांत सिद्धांत वाले कहना चाहते हैं सिद्धार्थ वाच का भावी न तो सिद्धांत के तहत समो अप सिद्धांता आप स्वयं सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म इत्यादि वाक्यों को अखंडार्थ बोधक मानते हैं वाचक माना और असत सिद्ध वस्तु ही है सत्य क्या है ज्ञान क्या है अनंतता क्या है ये सब शब्दों के अर्थ अन्य व्याकरण आदि प्रमाणों से लगते है उसको क्यों बोल रहे हैं भी? और वो ब्रह्म ब्रह्म शब्द का भी अर्थ हमारे धातुओं से तो निष्पन्न हुआ है बृहत्वाद्रमण इत्यादि से तो सब कुछ अन्य ही है फिर भी आप सुख ने अखंडार्थ था प्राप्त कराता है दो बड़े प्रकाश प्रकाश ये क्या है दोनों प्रदमान और दोनों क्या है चंद्र की रूपी प्रातिपदिक का बोध कराता है प्रकृष्ट प्रकाश ऐसा ब्रह्म रूपी प्रातिपद कराएगा सत्यम ज्ञान अन्य सिद्धार्थ बोधक हो गया इसीलिए वे वे तो ये नहीं सकता कभी। वाचक शब्दों जो है वेद उपनिषद नहीं है ऐसी बात नहीं है है सिद्धार्थ कर रहा है और उसको भी आप अपूर्व ही मानते हैं अनुवाद नहीं माना अब उसको आप अनुवाद मानते हो क्या सत्य मान ब्रह्म को नहीं ब्रह्म का लक्षण बोलक वाक्य वो अपूर्वक हो गया ना लक्षण अपूर्वक हो गया अतिवे सिद्धार्थवाचक वे परिषद में नहीं होते ऐसी बात नहीं है इसीलिए यहाँ पर भी संबंधार्थक मानने में कोई आपत्ति नहीं है न चातरत्व तो फिर भी कोई वेदांत सिद्धांत कहता फिर भी इस वाक्य में संबंध बोध तो नहीं है शिष्ठी को हम संबंधार्थक नहीं लेंगे अन्य तो असिधत्व ना विशिष्ट प्राथ सिद्धांति जो वैशेषिक है नहीं नहीं, नहीं। तिदत्व तो तो न अन्य प्रकार से सिद्ध नहीं अन्य प्रमाणो से पर है क्यों मालूम हुआ क्योंकि धरती मुझे दिखाई दे रहा है घट भी दिखाई दे रहा है इन दोनों का समझ भी दिखाई दे रहा है किसी को आत्मा किसी ने देखा कभी आत्मा रूपी अधिकरण में ज्ञान रूपी आधे वस्तु विद्यमान है इन दोनों आधर और आदि का प्रत्यक्ष हुआ किसी को नहीं अत्य संबंध का भी प्रत्यक्ष कोई कर नहीं सकता अतय उपनिषद ने हमको बताएगा इसे अप्रवार साधक आए न अन्य लभ्यता गया अन्य प्रमाणों से लभ्य नहीं है आधर आदि भाव ज्ञान और आत्मा में उसको बोध करा दिया श्रुक्ति ने दृष्टो दृष्ट विद्य जो संबंध शक्ति है यह अन्य लभ्य को ही कथन कर रहा है अन्य को नहीं कथन करता अन्य मैं संबंधा इस मंत्री अर्थ है तो इसका अन्य मन प्रत्यक्षा प्रमाणों से असिधातेशिष्ट प्रवात्ति विशिष्ट मान्य पड़े और विशिष्ट प्रथा मान्य का पीछे एक और प्रमाण क्या है प्रकरण प्रमाण जब जबरदस्त प्रमाण होता है उपक्रमोपसि जो प्रकरण प्रमाण है वह प्रकरण प्रमाण सबसे बलवान होता है और यह प्रकरण किसका है स्वप्न का प्रकरण है प्रकरण होता तो भी हम मान लेते हैं संबंध नहीं है यहां वेद है लेकिन स्वप्न में तो साफ दीखरा वहा तो ज्ञान होता है आपको वृत्ति है ज्ञान है और आप उसकी अनुभव आपको जो हुआ उसका रिकॉर्डिंग हुआ अंदर में फिर जगने के बाद कुछ कुछ स्मृति का स्मरण भी हो रहा है तो वह ज्ञान उत्पन्न हुआ और उसकी संस्कार बना संस्कार फिर स्मृति हुई ये सब कहा हो रहा है कोई आधार में तो मानना पड़ेगा यदि आत्मा ही ज्ञान रूप हो जाए फिर स्वप्न ज्ञान भी आत्मा ही हो गया फिर उसे जन संस्कार भी आत्मा ही मानना पड़ेगा क्या वेदांत कभी नहीं मानेगा आत्मा को ज्ञान रूप मानता है लेकिन आत्मा को संस्कार नहीं मानता संस्कार कहा है बुद्धि में बोलता है इसे पूर्व पक्ष यहाँ पर जो यहाँ पर एक तरह तो से पूर्व पक्ष नहीं मुख्य सिद्धांत यहाँ पर पूर्व पक्ष वेदांत है सिद्धांत है सिद्धांत वैश्विक समझ रहे पूर्व पक्ष यहाँ वेदांति है इसलिए वेदांति का यहाँ कथन करने पर जो है असमुंदार्थकता है ये नहीं कह सकता क्योंकि समुन्द्र जो है स्वप्न रूपी प्रकरण के आधार पर स्पष्ट होता है ज्ञानाधिकरण रूपी आत्मा संस्कार अधिकारण रूपी आत्मा का ही कथन कर रहा है स्वप्न में ज्ञान हुआ और वह जिस आपता में हुआ उसी आपता में उस ज्ञान का संस्कार बैठ गया वही संस्कार फिर उस आप्ता में ही मन संबंध से उत्तर काल में स्मृति हुई तो स्मृति भी ज्ञान विशेष है वो भी आत्मा में ही रहता है स्मृति भी क्या है ज्ञान विशेष ना ज्ञान दो प्रकार के स्मृति अनुभव संस्कार ज्ञान ज्ञानम स्मृति ही संस्कार मात्र जनम ज्ञान स्मृति तदिन्ना अनुभवः इसके आधार पर साफ साफ को, है। है? है। को कहता है संस्कार ज्ञान ये सारी स्मृति ज्ञान ये सारी चीजें चीज है प्रकरण के अनुसार वेदांती जो पूर्व वो कहता है यहां पर गया राहो शिह समान अवेद क्यों नहीं है ष्ठी भी अभिदार्थक होता है हमेशा सृष्टि समुद्र्थक होते कोई जरूरी नहीं है जैसे राहो शिरा राहु का सिर है ऐसे व्यवहार होता है लेकिन वास्तव में राहु और सिर दोनों अभिन्न वस्तु है अर्थ षी यहां अभिदार्थक मानना पड़ा समुद्धार्थक नहीं तद मान लो अर्थात षष्टि का औपचारिक कथन संबंध औपचारिकता मात्र ही है वास्तव में अभेद राहो शिरा उसी प्रकार से यहां पर दृष्टु दृष्ट में जो सष्टि है वो औपचारिक संबंधार्थक होता हुआ वास्तव में अभेदार्थक मानो ये कौन का वेदांति राहोशर उपचारित तुम विधि न च ऐसा नहीं कह सकते मुख्य बाधका मुख्य संबंधार्थ स्वीकार करने में कोई बाधक नहीं है राह श्रो में मुख्यार्थ संबंध रहने में बाधक है कि पौराणिक कथा बोल रहा है जो खोपड़ी है वही राहु हो गया जो धड़ है वो केतु हो गया इसलिए पौराणिक कथा जो है राहु श्रो में संबंध को स्वीकार सम्बंधार स्वीकार करने में बाधक बनता है इन दृष्टे में संबंध स्वीकार करने बाधक कौन है कोई बाधक नहीं इसलिए कहते मुख्यार्थ स्वीकार मुख्यार्थ बने का मुख्यार्थ क्या है संबंध वो सार्थ को स्वीकार करने में कोई बाधक नहीं है मुख्य मुख्यार्थे मुख्य बाधक बाधका तो वेदानी कहता है पूर्व पक्षे क्या कह रहा है अद्वैत श्रुति का अद्वैत श्रुति जो है वो यित्र सर्व आत्मूत तर कि अद्वैत श्रुतिया है उसी प्रधान में एक लाने वो तो छांदोगी का मामला है यदि उसको मिला सकते हैं लेकिन प्रकरण रूपी जो उठाया है उसने युक्ति ले, ले रहा है प्रकरण तो हम इसे यहां का प्रकरण बोलेंगे ब्रदारण जिस प्रकरण की चर्चा हो रही है उस प्रकरण से मंत्र को लेना पड़ेगा जो आगे जागरूक क्या कर दिया उसने शिशुक्ति में जागर सब शिशुपति तीनों को करके परम तत्व बोध करा रहे हैं आजीवन के प्रभाजे युद्ध अशम आपूत बोला हुआ है वो अद्वित श्रुति जो है इस संबंध का भेद का, भेद हो गया करने वाला जो कथन कर रहा है इसका बादिका है यहाँ अतः मुख्यार्थ संबंध नहीं ले सकते है ना चाहिए तो पूर्व पक्षी वेदांति ने कहा तो सिद्धांत वैशिषिक कहते हैं न ऐसा नहीं हो सकता है बाधना चाहते हैं तो श्रुति से अद्वे श्रुति को बात देंगे इसे क्या भी निगम न ऐसा क्यों करो ऐसा क्यों ना करो क्या प्रमाण है आपके पास अद्वैत श्रुतियां ही बाधनी चाहिए और द्वेश द्वे को बाध नहीं सकती है या बाधेगी नहीं प्रमाण तो आपका हट है आपने उसको मान मान मान लिया सब सब मान लिया सबसे प्रबल और इनको दुर्बल बैठे हो अरे नहीं ये भी प्रबल है वो दुर्बल मान लो क्योंकि एक को प्रबल दूसरे को दुर्बल मानने में कोई ना कोई विधिगमना एक पक्षपातुक्ति होनी चाहिए आप अद्वे श्रुति को प्रबला मानते हैं फिर क्यों आप मानते किस आधार परमाण हम भी तो बोल रहे हैं तो क्या है आपके पास क्या हम उल्टा भी कह सकते हैं ये जो द्वित परिश्रुतियां दृष्ट दृष्टि है ये अद्वित परिश्रुतियों को बांट देंगे क्यों विपरी नियामक अभाविपरी विपरी दैव के द्वारा श्रुतियों के द्वारा अद्वित श्रुतियों को बाधने में कोई नियामक नहीं है विपरीतता कथन करने में आप कोई नियमन नियमन नहीं कर सकते तो क्योंकि उपचार सुलभता। क्योंकि तरह में भी जो औपचारिक प्रयोग होता है जैसे बहुत सारी श्रुतियां हैं जो अवैध कर रहे हैं जैसे आदित्य यूपी जो आदित्य है है अवैध श्रुति है तो वेद का मंत्र आवेद कथन कर रहा है दोनों प्रतिमान थे ष्टी तो है नहीं है आवेद शुद्ध क्या है औपचारिक का क्यों प्रत्यक्ष बाधित हो गया प्रत्यक्ष साब दिख रहा है सूर्य झाड़ू है क्या नहीं सूर्य युग है क्या युग मैंने एक डंडा होता है गाड़ने वाली डंडा यजमान प्रस्तर प्रस्तर मैंने झाड़ू यजमान प्रस्तर दे दोनों की यजमान झाड़ू है तो झाड़ू नहीं है ना प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बैठा हुआ है वो आदमी झाड़ू है आदमी झाड़ू कैसे कह दिया आपने और श्रुति कर रही है यजमान प्रस्तर यह अद्वित है अभेदी का श्रुति है औपचारिक यथा युवत एक में बात अद्वित श्रुतियों को भी हम औपचारिक मान सकते हैं क्यों प्रत्यक्ष के बाये प्रत्यक्ष क्या मान रही है मैं अलग हूँ अलग प्रत्यक्ष के ही तो प्रमाण है ना प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अद्वि श्रुतियां बाहित हो जाएगी यथा प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा यमान प्रस्तर आदित्युतियां बाहित हो सकती है और वो अभिश्रुतियां औपचारिक आप मानते हुए था तदत एकमे वादित चतुर्दशी आते जितनी भी अद्विश्रुतियां हैं ये भी प्रत्यक्ष के द्वारा स्वीकृत भेद के द्वारा बाधित हो जाएगी आते वीश्रुतियां यह औपचारिक हो गई और द्वैत कदम करने श्रुति ज्यादा प्रबल सिद्ध हो गया जबरदस्त युक्ति दे रहा है नच प्रत्यक्ष बाधकम आगे ना न चयक्षम बाधकम प्रत्यक्ष बाधक ऐसा वेदांति नहीं बोल सकता क्यों प्रत्युत भेद वो तो, तो हमारे पक्ष में सही होगी है प्रत्यक्ष प्रमाण कौन कहता है क्योंकि प्रत्युत मन बल्कि उल्टा वो जो प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण से आ, भेद भेद कहीं ग्रहण करने वाला होता है कभी प्रत्यक्ष प्रमाण ग्रहण करता ही नहीं जो कुछ भी डायलॉग मारा जाता का, वो क्यों झूठा होता है के के तो तो पति पति बीच में होते हैं हैं नहीं नहीं शादी होती है तो पत्नी मारते बिना बिना मेरे तुम नहीं <laughs> हम दोनों एक हो गए हैं अब तो ये सब डायलॉग शादी के बाद नए नए में हो जाता है लेकिन बाजित है उत्तर काल में बाधित हो जाती एक बच्चा होने के बाद ही पायित हो जाता है अधिकतर और कुछ घटना हो जाए तो जाए। प्रत्यक्ष में तो कहीं भी अवेद तो मिलता ही नहीं भेद ही ग्राहक होता है, होता है लेकिन कथा पूर्व वेदांति बल्ले ते प्रत्यक्ष प्रमाण से ते भेद ग्रहण सामर्थ्य ना भेद ग्रहण करने में कोई सामर्थ्य नहीं है भेद प्रकाशन करने में प्रत्यक्ष प्रमाण का सामर्थ्य नहीं है सामर्थ्य सामर्थ्य उसके है, है? उसका विरोध कौन कर सकता प्रत्यक्ष प्रमाण में सकल व्यवहार भेद निष्ठ हो रहा है ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण जो भेदनिष्ठ होकर कई प्रवृत्त है उसका विरोध कौन कर सकता है इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण में भेद को सिद्ध करने का सामर्थ्य नहीं है भेद को प्रकाशन करने का सामर्थ्य नहीं है ऐसा कह नहीं सकते प्रत्यक्ष प्रमाण ही भेदात्मक है नच संबंधा व ग्रहण संभव है लेन पूर्व पक्षी कहता है संबंध ही न हो तो ग्रहण कैसे होगा क्योंकि इसलिए पूर्व पक्षी कोण वेदांत कह रहा है क्योंकि क्यों क्य। क्य। क्य। कह रहा है कि आत्मा का रूप आधार का प्रत्यक्ष होता नहीं है ज्ञान का प्रत्यक्ष हो आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाए जित उनके वैशिष्ट का मत मोक्षा क्यों पढ़ना आत्मा का प्रत्यक्ष न्याय दर्शन पढ़ना पड़ेगा इसमें कसरत करोगे तब धीरे धीरे दिमाग में सूक्ष्मता होगा तब इनका स्वरूप को ग्रहण कर पाएंगे इक्कीस प्रकार के दुखों को ध्वंस करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं छह प्रकार का इंद्रिया छह विषय इस यानी छह प्रकार के ज्ञान हो गया हो गया अठारह अठारह हो गया सुख एवं दुख ही है उन्नीस दुख बीस शरीर इक्कीस इक्कीस प्रकार के दुख छह इंद्रिया उनका जो विषय छह और ज्ञान उनसे उत्पन्न होने वाला रस ज्ञान रूप ज्ञान शब्द ज्ञान है ना ये सब छह ज्ञान सुख दुख और शरीर यानी किस प्रकार के दुखों को ध्वस्त कर देते हैं ज्ञान के द्वारा ही वो भी ज्ञान मानते हैं न्याय दर्शन के ज्ञान से या दर्शन ज्ञान से उसका नष्ट हो जाएगा उसका भी अब प्रश्न जो था वो आ जाता है जब कोई यहाँ प्रसंग आ गया मोक्ष और आत्यंतिक मोक्ष प्रसंग है अब आत्यंतिक निवृत्ति मानते हैं ना ये लोग आत्यंतिक दुख ध्वंस होना चाहिए क्योंकि काल में आप किस प्रकार दुख से रहित नहीं अच्छे इंद्रिया काम कर रहे हैं इंद्रिया काम नहीं कर रहे तो उनका विषय या उनका ज्ञान और अपने खत्म हो ही गया सवाल नहीं और विशीजन शरीर का भी नहीं। पूरे इक्कीस स्वा हो चुका शुष्टि में सुशक्ति में आप मोक्ष पा रहे हैं लेकिन आतंतिक नहीं है कुछ देर बाद फिर जग जाते हो तो फिर मुसीबत में आ गए फिर दो गा इक्कीस पर खड़े रहते हैं सामने और इसलिए आत्मिक मोक्ष होने के बाद में तो ये सवाल खत्म हो जाता है और वेदांत लेते हैं तो मोक्ष हो गया जीवन मुक्ति आत्मिक मोक्ष हो गया, प्रकरणों में लिया गया जितने भी मुक्तियां हैं सापेक्ष अमृतत्व जो किया गया उन सबको मोक्ष कह दिया जाता है पुनर्जन्म से एक तरह से तो मुक्त हो गए ब्रह्मलोक में पड़े रहेंगे तो मोक्ष तो हो गया ना। तो ही गया उसका इन मोक्ष भी हुआ नहीं है इसे जितने भी सापेक्ष अमृतत्व है उसको हम लोग मोक्षते हैं और निरपेक्षा सुरुपा है उसको हम क्या कहते हैं आतंतिक मोक्ष है। सभी दर्शनों में एक शब्दावली प्रयोग होता है और उस मोक्ष को विभाजन कर देते हैं शुरू करेंगे ना पहले उस लोक में पहुंचना के सालोक हो गया उसके उसके समीप में में रहना सामीप्य हो गया उसके साथ साथ चलना हो गया। उसके रूप प्राप्त कर देना सारूप और साष्टिता हो गया ये सब विभिन्न कोठियां मानते हैं उसमें उस लोक में रहेंगे लेकिन भगवान के दर्शन भी नहीं होगा हाँ झाड़ू मारते मजदूर जैसे रहेगा राजक का दर्शन थोड़े हो जाएगा उसको अरे राजमहल में रोज आ रहा है जा रहा है लेकिन राजा को देखा ही नहीं कभी कर, आप भी सालों के हो जाओ, जाके, अपना काम धंधे में लगे रहेंगे काम उस उस कर नहीं। नहीं रहे सालों क्यों और दूसरे की थोड़ा तो दूर से ओ उधर खड़े भगवान यहाँ से दिखाई देगा ओ उधर है गंगा पार दूर से दिखाई देता है सामीप क्य था हो गया और दूसरे में बगल में खड़े हो गया आप मंखा लगा रहे सायुच्यता है साथ साथ जहाँ भी जाएंगे साथ साथ तो आसन लेके जा रहे हम लोग तो पार्वती बता <laughs> <सायुज़ जिता। laughs> और सारूप्यता वो है जो उसका स्वरूप प्राप्त कर लिया आप भी चार हाथ वाले हो जाओ विष्णु भगवान जैसे वहां अब बहुत सारे पार्षद बोलते पार्षद दो सारूप्यता तदरूप्यता और उससे भी हाई स्टैंड वाले प्राप्त हो भी लायक कर सकते हैं कोटि कोटि सब आ, तो सारी सारी, ये सब सब सापेक्ष अमृतत्व है सारे सारे के ये ये मोक्ष में मुक्त हो गए वो हो गए गए प्राप्त हो है, तो मुक्त हो मुक्त गया गोलोक नाम है अलग अलग डिब्बे मान लो पड़ता है तो इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से आप संबंधा भाव ग्रहणा भाव ये भी नहीं कह सकते क्या कारण क्या है जिस नहीं हुआ स्वप्न जागृत संबंध है तो ग्रहण हो, तो हो रहा है इसलिए संबंधा भाव जो है ग्रहणा भाव अधिक के प्रति सिद्ध ग्रहण भाव के प्रति आप कह रहे संबंध के अवज्ञा से ग्रहण नहीं होगा ये कोई दोष नहीं है कि सदा कोई चीज का ग्रहण संबंधाधीन वस्तु उनका सदा ग्रहण कभी नहीं होता कोई भी चीज संबंध अधीन है वो संबंध कभी रहता है कभी नहीं रहता है रहेगा तो ग्रहण होता है नहीं रहेगा तो ग्रहण नहीं होता पूर्व पक्षी वेदांतिक और दोष खड़ा करता है कि संबंध के बिना ग्रहण नहीं होते बात मान लोगे नचाते प्रसंग संबंध के अभाव में भी उसका ग्रहण होने पर कोई दोष नहीं होता संबंध के अभाव में भी ग्रहण तो नहीं हो जाता हो तो दोष नहीं है ये वैशेष कहना चाहता संबंध न रहने पर भी यदि वस्तु का ग्रहण हो रहा हो तो कोई दोष नहीं है मैंने अभाव रूपण तो ग्रहण होगा ना यही तो होगा विषय अब घट का भूत संबंध नहीं है लेकिन हमको घट का ग्रहण यहां भी हो रहा है लेकिन क्या अभाव का प्रतियोगी रूप में ग्रहण ग्रहण अभाव कहूंगा यहां पर अब हमको घट दिख रहा है लेकिन कैसे दिख रहा है अभाव की विधेयक दिखाई देता है अभाव का हम कह रहे हैं ये अशिन भूदड़े घटो नास्ती यदि आपको किसी भी रूप में घट यहां नहीं दिखाई देता तो घटो नास् घट शब्द प्रयोग नहीं कर सकते आप घट प्रयोग कर रहे हैं ना शब्द मैंने उस घट ज्ञान को मान रहे हैं क्योंकि प्रतियोगी ज्ञान के बिना अभाव ज्ञान पर व्यवहार नहीं होगा यहां घट का अभाव है ये बोलने के पीछे आपके विवाह पहले घट का ज्ञान विद्यमान है और याद आदमी से संबंध घट और भूतल के बीच में होना चाहिए तार संबंध का भाव होने से घटाभाव का ज्ञान तो हो रहा है उसके अंतर्गत उस घटाभाव के अंतर्गत घट रूपी प्रतियोगी रूपेण घट का भी ज्ञान हो रहा है अखिल संबंध न रहने पर भी प्रतियोगी विधेयक वस्तु का ज्ञान होने में कोई आपत्ति नहीं है इसलिए वैशिषिकों का कथन करना है संबंध ना हो तो नहीं होता यह बात कहना गलत है संबंध ना होने पर भी विषय होता है दूसरे रूप से होगा तो पूर्व पक्षी कहने लगा वेदांती भई ना चाहते प्रसंग फिर प्रसिद्धि हो जाएगा इससे व्यवहित है दीवार के बाहर है फिर उसका भी ग्रहण कर लो व्यवहित असंबद्ध है, है विप्रकृष दूर में वो सारी चीजों का प्रत्यक्ष नहीं वहां हमारे पास अनुपलब्धि नियामक होता है अनुपलब्ध नियामक अनुपलब्धि हमारे यहां नियामक है यद्यपि वैशिषिक लोग प्रत्यक्ष अनुमान दो प्रमाण मानते अनुपलबि प्रमाण हम नहीं मानते इसलिए अनुपलब्धि का अर्थ क्या है वो समझना प्रमाण नहीं समझाओ प्रतियोगी की उपलब्धि भाव अनुपलब्धि प्रमाण नहीं है रूपा जो वस्तु है घट पट मट वगैरह इनकी उपलब्धि का प्रत्यक्ष का अभाव उस अभाव का प्रत्यक्ष हुआ विशेषण कोटि में कोटिमान वस्तु का ज्ञान का प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष होने लगेगा ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अनुभवी प्रमाण ही उसके आभान के प्रति नियामक हो है प्रतियोगी से भिन्न प्रतियोगी से भिन्न कब अभाव का ज्ञान होता है ये थोड़ा विचार करके देखिए कोई चीज के अभाव का ज्ञान हो रहा है तो कैसे होता है आपको एक चीज को छोड़कर बाकी सारी चीज रहनी चाहिए जिस चीज के अभाव आप देखना चाह रहे हैं या देख रहे हैं उस वस्तु को छोड़ दीजिए बाकी सारा सब प्रत्यक्ष सामग्री विद्यमान हो तब अभाव का प्रत्यक्ष होता है घट को छोड़ करके घट को अनुभव करने के लिए जो जो जरूरत है घट को अनुभव करने के लिए जो जो जरूरत है वो सारी सामग्रियां हैं है घट नहीं है तब घट का भाव होता है इतना ही नहीं साथ में घट का ज्ञान भी जरूरी है आपके मस्तिष्क में जिस चीज का ज्ञान नहीं है उस वस्तु का अभाव को देख सकते हो आप कभी नहीं देख सकते जिन चीजों को आप जानते हैं उनके अभाव यहां देख सकते हो अतः दो बात है अभाव प्रत्यक्ष के प्रति उस प्रतियोगी रूपा वस्तु को छोड़ करके सकल प्रत्यक्ष सामग्री होना जरूरी है और उस प्रतियोगी पूता वस्तु जिसके अभाव देख रहे हो उसका सामान्य ज्ञान होना जरूरी है ये दो रहेगा तभी हम अनुभव कर सकते अभाव को मुझे मालूम है घट क्या चीज है और मैं उसे यहां देख रहा हूं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ मिलेगा क्या जब कोशिश कर रहा हूं वहां कोशिश करने में मुझे आवश्यक आवश्यकता सकल प्रत्यक्ष सामग्रिया विद्यमान है इंद्रिया बिल्कुल ठीक ठाक है लाइट भी है पूरी प्रकाश पक्का है प्रकाश भी है इंद्रिया भी है जिस आधार को देख रहा हूँ वो आधार भी दिखाई दे रहा है यानी कि मैं आकाश में ढूंढ रहा हूँ आकाश में नहीं ढूंढ रहा हूँ भूतल में ढूंढ रहा हूँ मुझे आधार भी दिखाई दे रहा है उन्हें प्रत्यक्ष के आवश्य की सकल सामग्री विद्यमान है घट का ज्ञान भी है उसी अवस्था में भूतण मुझे घट के भाव का ज्ञान होता है यहां पर घट का भूतण में संबंध न रहने पर भी घटा भाव का प्रतियोगी रूप घट उपस्थित हुआ कि नहीं हुआ उस उपस्थिति के प्रति घट ज्ञान कारण नहीं हुआ अर्थात घट का ज्ञान आपको है या नहीं वस्तु का संबंध न रहने पर भी इसे आपकी सामग्री का, का, का सन्निधि में हिसाब स्वयंकर आगे देखो प्रतियोगी तत्प्रयुक्त व्यक्ति सामग्री सानिध्य सती प्रतियोगि ज्ञाने चती नियामकत्वा प्रतियोगी तब प्रयुक्त व्यतिरिक्त जो सामग्री उससे प्रयुक्त उससे भिन्न सकल सामग्रिया होनी जरूरी है उससे प्रयुक्त मैंने घट को देखने के लिए जो जरूरी है उन सभी में ऐसे घट को छोड़कर बाकी सामग्रियां होनी चाहिए उन सामग्रियों सानिध्य सभी प्रतियोगी ज्ञान एट और उस प्रतियोगी का ज्ञान रहता है तो अभाव ज्ञान होता है यही नियामक है आते संबंध वस्तु का समझ न होने पर भी प्रतियोगी विधेया वस्तु का ज्ञान होने में कोई आपत्ति नहीं रहता। तो तो का दूसरा संबंध नियामक नहीं है ज्ञान के प्रति वस्तु का ज्ञान के प्रति संबंध नियामक नहीं है किंतु उपलब्धि और अनुपलब्धि ही नियामक वस्तु की उपलब्धि और अनुपलब्धि में संबंध नियामक नहीं है किंतु उपलब्धि और ही नियामक है अथवा एक और पक्ष उठाते हैं इसी को हम लोग क्या पहले कई बार ना? इसी का नाम योग्युपलब्धि घट योग्य है उपलब्धि के योग्य है योग्य होता हुआ वह घट को छोड़ करके घट ज्ञान सहित प्रत्यक्ष सफल सामग्री होना होने पर घट का अनुभव नहीं हुआ इसी को कहते हैं योग ज्ञान उपलब्धि अथवा कारण संबंध से नियमक अथवा कारण के संबंध को नियामक मान लो नहीं आए लोग मानते हैं गट से संयुक्त हुआ भूतल उस भूतल में विशेषण रूपेणा तो विशेष रूपेणा अभाव हाँ रहेगा वाक्य बोलने के ऊपर है भूतले सतमी प्रयोग करोगे तो अभाव विशेष हो गया भूतले घटा भाव प्रथमांत है विशेष हो जाएगा हमेशा नियम है सप्तम विशेषण प्रथमांतम विशेष घटाभाव बोलूंगा तो भूतोगे विशेषण और अभावे विशेष में इसे चक्षु संयुक्त भूतल विशेषणता निरूपित विशेषतात्मक से घटाभाव का प्रत्यक्ष होता है इनकी प्रक्रिया है चक्षु संयुक्त कौन होगा भूतल उस भूतल में क्या है विशेषणता है उस विशेषण निरूपित विशेषता कहा है अभाव में एक सन्निकर्ष मान घटाभाव का ज्ञान हो जाता है उल्टा बोलो घटाभाव भूत भूतलम क्या हो गया विशेष और घटाभाव वाला बोल रहा हो ना इसे घटाभाव क्या हो गया विशेषण जिससे हम भूतल को पहचान करें तब स्थिति क्या होगी हमें चक्षु संयुक्त भूतलिष्ठ विशेषता है भूतल में भूतलिष्ठ विशेषता निरूपित विशेषणतात्मक सन्निकर्ष से घटाभाव का प्रत्यक्ष करेंगे चक्षु चक्षुषयुक्त भूतलिष्ठ विशेषता से निरूपित विशेषणता विशे नामक एक सन्निकष कल्पना किया उस संकर्ष के द्वारा हम घटाभाव को प्रत्यक्ष करते हैं आखिर इंद्रिय संबद्ध इंद्रिय संबद्ध अधिकरण उसके आधार पर आपने अभाव का प्रत्यक्ष व्यवस्था कर लिया इंद्रिय संबंध सीधा वस्तु है तो घटवदूतल व्यवहार हो जाएगा घटवे घटा व्यवहार होने कोई आपत्ति नहीं अत वस्तु का ज्ञान होने या ना होने दोनों में आधार कौन हो गया इंद्रिया इसे कर्ण संबंध को लेकर के ही उपलब्ध और की व्यवस्था हो सकती है संबंध कोई महत्वपूर्ण नहीं है कर्ण संबंध सी व नियामक कहा से देखा आपने ये कैसे निर्णय लिया आपने कह घटे चक्षुषा ज्ञानम घटम अवगाहते चक्षु संयुक्त हो गया घट घट यहां पड़ा है उस संयुक्त चक्षु अब ये चक्षु से जिन जो ज्ञान होगा उस ज्ञान में विषय कौन होगा घट ही होगा पटा नहीं हो सकता न अर्थांतरम असंबुत्वा असंब इसलिए संबंध ज्ञान का नियामक नहीं है कर्ण बोलता इंद्रियां ही ज्ञान के प्रति नियामक हो जाते हैं चाहे भाव को चाहे अभाव का अतएव अतव ये जो संबंध बोध श्रुति है उसको समर्थन कर रहा है भेद बोधक प्रतिष्ठ प्रमाण अजय प्रतिष्ठे द्वारा संब, संबंध भेद बोधिका श्रुति का, का बाध नहीं कर सकते सिद्ध हो गया अतएव भेद सिद्ध हो आत्मा और ज्ञान में भेद सिद्ध कर दिया वैशिषिकों ने और भेद को पक्का करने के लिए अगला प्रकरण उठाएगा भेदो जीवन प्रकरण एक ने पुस्तक लिखा भेदोद्धारेदांति ने खंड में भेद अधिककार भेद अधिकार <laughs> दो पुस्तक है और भेदोद्धार में जो लिखा है उसका सार यहां आपको तो मिलेगा भेद उज्जीवन में भेद उज्जीवन में इन्होंने उसके सार ले लिया और भेद को पुनः जिंदा कर दिया वेदांति के खिलाफ भेद को जिंदा कर रहे वेदांत कहते भेद मिथ्या है अभेद सत्य है एक कहते हैं अभेद मिथ्या है भेद सत्य